ये जो भगवत गीता है ये पद्मनाम से जिसका अर्थ यही है कि ये के के के रूप रूप रूप में में में भी, भी, भी और वैखरी के रूप में भी भगवान श्री कृष्ण में सर्वदय निवास करते हैं और ज्ञान की स्वयं प्रकाशता को सूचित करने के लिए उनका यह वर्णन है यदि भगवान से की था, तो या स्वयं पद बनाव से मुख परिणाम विज्ञान की स्वयं प्रकाशता का ही सूचन है इसी से कहीं कहीं तो साधन के ज्ञान को स्वीकार नहीं करते हैं जैसे त्रिपुरा है। ये जो भगवीता है अर्जुन और कृष्ण अर्जुनात् अर्जुन ये तो पाठ अर्जुन शब्द की और आर्ष उत्पत्ति है अर्जुन शब्द की हरिदुत्थ हरिदुत्थ अर्जुन ये उद्योग पर है जहां अनेक नामों की व्याख्या की हुई है मूल ग्रंथ में ही महाभारत में अर्जुन शब्द की व्याख्या है अधिकारी है नारायण नारायण सत्वमेकम एक ही सत्व नर के रूप में अवस्थित है नर शब्द का अर्थ भी नीलकंठ ने नावचिन्न चैतन्य ही किया है और अतएव चैतन्य और नारायणा कारावचिन्न चैतन्य दोनों में एक है यह अनवच्छिन्न चैतन्य ही है इस कंठ की व्याख्या ही सर्वोपरि महाभारती अब ये जो गीता है हम चाहते थे कि अपने अपने संप्रदाय के अनुसार अपने आचार्य के अविरुद्ध गीतार्थ का जो प्रतिपादन है उस पर एक दृष्टि डाली जाए श्री जी महाराज ने गीता पर वेदांत संग्रह लिखा है और उसी के आधार पर श्री रामानुजाचार्य का श्री हास्य है और उस पर वेदांत चंद्र है वेदांत जैसिक बहुत विस्तार है श्री मध्वाचार्य के संप्रदाय में माध्यम वही है उस पर जय तीर्थ की बहुत उत्तम टीका है निम्बार संप्रदाय में कश्मीरी की टीका है जो सर्वमान्य है और नाम है बल्लभ संप्रदाय में श्री वल्लभाचार्य जी के पौत्र बल्लभ दीक्षित और पुरुषोत्तम जी गोस्वामी इन दोनों की टीका प्राप्त होती है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में बलदेव विद्याभूषण और विश्वनाथ चक्रवर्ती की टीका प्राप्त हो गई शंकर संप्रदाय में गीता पर बहुत अधिक टीका टिप्पणी है शंकर भाष्य आनंद मधुसूदन सरस्वती शंकरानंद आदि आदि बहुत हैं इनके अतिरिक्त भी हमारे कश्मीरी शैवों में अभिनव और राजा न बड़ी बड़ी टीकाएं है टिप्पणी है गीता पर भास्कराचार्य की भी टीका है, है तो गीता की व्याख्या हमारे आचार्यों ने हमारे धर्म के संप्रदाय के आचार्यों ने बड़े विस्तार से किया है यदि इसके सिद्धांत में प्रवेश करना हो तो की बात करें तो भक्ति भगवान को मिलाने वाली है और भक्ति भगवान का ज्ञान देने वाली है मच्चिता मद्गत प्राण बोधयत परस्परम कथयंत मित्यम तुष्य च रमंति सततयुक्ता भजता प्रीतिपूर्वक ददा विबुम तमाम थे जो प्रीत पूर्वक भगवान का भजन करते हैं भगवान उनको ऐसा बुद्धि देते हैं कि वे भगवान के पास पहुंच जाते हैं और उनके ऊपर भगवान ऐसी कृपा करते हैं तेषाजकंपार्थम अहम अज्ञान गम तमह नासयासम भागस्तो ज्ञान दीतेन भास्वता भगवान मसाल लेकर खड़े हो जाते हैं ज्ञान का मसाल और नारायण उनकी आत्मा के रूप में स्थित हो करके ही दम को, दम को दूर कर देते हैं। हत्या जान आती भक्ति के द्वारा ही भगवान का अधिक प्राप्त होता है एक और देखते हैं तो गीता में भक्ति की इतनी महिमा है जैसा कि हमारे विभिन्न संप्रदाय के आचार्यों ने उसका निर्णय किया है दूसरी ओर देखते हैं है। तो का ऐसा प्रतिपादन करती हैं नाशतों विद्यते भावो नाभावो विद्यते देते तो का अभाव माने जन्म और मरण दोनों दो भाव और अभाव मरण दोनों नहीं होता ना नाव भावपलक्षित न सदस्तु का भाव है न असदस्तु का भावा भाव है ये भावा भाव दोनों सर्वथा अनिर्वचनीय है और तत्व ज्ञान के पूर्व ही ये अपनी करामात अपनी अपना चमत्कार चमत्कार दिखाते हैं। से अनुसार इसका है। इसी हतम जो इसको हंता और कर्ता और कृप मानते हैं वो दोनों अज्ञानी हैं। और नयम नारे न मारा जाता है न करो तुम नित्य न करता है इसका लेप होता है और वेदा बिना से नम नित्यम जय नमजम कथम स पुरुषा पारंघ हादय इसमें स्पष्ट इस रूप से कह दिया कि इसको अकर्ता के रूप में ही जानना चाहिए इसी तरह नित्य सर्वगत स्थान अचलो एम सनातन में आत्मा को सर्वगत सर्वगत ही कहा गया और ये भी हम देखते हैं कि नारायण है। मुझमे सब स्थित है ऐसा भी भगवान बोलते हैं और अनुपद ही कहते हैं कि मुझमे कुछ भी स्थित नहीं है कस्त्र में सूत्र के स्नान भगवान तत् है जैसे कपड़े में सूत वैसे इस सारी सृष्टि में भगवान मारे इसका अर्थ हुआ कि भगवान को तो स्वयं है चेतन और उपादान भी जगत के वही है अभिन्न निमित्तोपादान कारण है मत्स्थानी सर्वभूताणी संपूर्ण भूत भगवान में स्थित है आधार भगवान है अधिष्ठान भगवान है तो ठीक है फिर तुरंत ही बोलते हैं नच मत्स्थान भूतानि पश्य में स्वरम मुझ में कोई भी भूत नहीं है इस प्रकार हम गीता में देखते हैं तो धर्म के प्रति अत्यंत आदर भाव है धर्मिया भी युद्धा श्रेय क्षत्रिय नवधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह दूसरी ओर देखते हैं तो सकाम धर्म पर पूरा आक्षेप और धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए परंतु स्वर्गा प्राप्ति के लिए नहीं स्वर्गा की प्राप्ति से भी अंतकरण शुद्धि होती है ऐसा हमारे वार्तिक कार आदि जो है वो कहते हैं है। है, पर भगवान ने याचम प्रबदन से अभी वेद बादर का तो उसमें वेद की निंदा नहीं है उसमें जो वेद को सकाम कर्म में लगाने वाले हैं उन अभिपश्चित पुरुषों की निंदा है वाचम याचम प्रबदनते वेद बादरता नान्य कि वादि गीता में ये नहीं कि नारायण जो जिज्ञास के लिए जो साधन है जो प्रक्रिया है तत्व ज्ञान होने के पश्चात उसमें भी वो आबद नहीं रहे ऐसा भी नहीं है शब्द जिज्ञासुरअप शब्द्रह्मतः जो योग का जिज्ञासु है वो भी शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण कर जाता है जावा नर्थ पाने सर्वतः संप्ल को तावान्वेश वेदेशु ब्राह्मण से विधानतः स्पष्ट रूप से भगवान जो है ये अपने को तत्व ज्ञान होने के लिए तो ये आवश्यक मानते हैं वेदिष्ठ सर्वैह वेद्य सर्वैदे वेद ही अहम उसमें चाहे कर्म वेद हो चाहे उपासना वेद हो चाहे ज्ञान वेद हो सभी वेद भगवत में ही उपयोगी है सर्वैदे वेद ही और वेद वेदय सर्व वाक्य सावधारण केवल वेदों के द्वारा ही भगवान जाने जाते हैं नावेदिन्द मनुते समय प्राप्तः एक आचार्या विदिता अहमेव वेदेवेद अहमे वेद्य नी जान्योग्य हूं और वेद्येदेदी अत सत्यम न चेहदी वातिनि इस प्रकार भगवान तत्व ज्ञान में आत्मज्ञान में ब्रह्मत्म के बोध में जहाँ वेदों का यानी अनिवार्य प्रमाण रूपता साधन का स्वीकार करते हैं तो वहां जो अपना स्वरूप है वो सबसे परे है और कई जोगों का नाम तो गीता में ऐसा लिया हुआ है अभिकंपे नोगे ना, ना प्रसंसया अभिकंप जोग प्रश्न गीता में ऐसे हैं जो दूसरे स्थान पर मिलना भी मुश्किल है एक और तो कहते है शास्त्र विधि का के अनुसार ही करना चाहिए लेकिन फिर जब प्रश्न हो जाता है कि जे शास्त्र विधि मुक्त विज्ञा यजंत श्रद्धयान्वता तेसा निष्ठा कृष्ण उस प्रश्न के उत्तर में शास्त्र विधि के साथ साथ श्रद्धा को भी भगवान अत्यंत महत्व देते हैं श्रद्धा, वर, इस प्रकार हम भगवत गीता में देखते हैं तो धर्म भक्ति योगाभ्यास के लिए पूरा का पूरा छठा अध्याय और अन्यत्र भी और नारायण ब्रह्मत्मा के बोध के लिए और शर्णागति के लिए इतना सुंदर गीता में निरूपण है कि उसको आश्चर्यचकित हो जाना पड़ता है और सच देखो तो जब हम गीता के पदार्थों पर दृष्टि डालते हैं तो मन में यही श्रद्धा होती है कि शिवाय भगवान के इतने पदार्थों का इतने अल्प समय में इतनी अल्प कलेवरा गीता में मनुष्य सन्निवेश नहीं कर सकता निश्चय ही ये भगवान के द्वारा गायी हुई है युद्ध के प्रारंभ में जब अर्जुन रोने लगा तो बोले अर्जुन कृष्ण कृष्ण कृष्ण से आत्मा धनंजय है अर्जुन की आत्मा कृष्ण है और कृष्ण के आत्मा धनंजय है जस्वाम द्वेष्टि समाम द्वेष्टि देश मनु अनु साम ऐसे अर्जुन से तादाद में अपन भगवान अर्जुन को रोते देखकर कंधे पर हाथ रख दिया अरे मित्र ये कोई रोने का समय है और महाराज जो दोनों में बातचीत हुई ये संवाद धर्म्यम संवाद हो ये धर्मांपगत जो संवाद है अद्भुत संवाद है